संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन और भीमसेन के द्वारा वीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम संजय कहते हैं महाराज दूसरी ओर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों ने भीमसेन पर धावा किया था कुंती भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उबारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे उन्होंने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 उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ आए जिसे अर्जुन ने बाणों से मारा, मार गिराया जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट फूट जाता है उसी तरह उनके सहायकों की मार से कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई गांधी धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे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 कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा तो इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कह कर, की आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके दस वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया परन्तु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहने भाग में कर दिया अर्जुन के रथ को दूसरी ऊर्जाते देख हुए पुनः उन पर टूट पड़े तब उन्होंने उनके रथ की धनुष और सायकों को तथा चंद्रों से तुरंत काट गिराया, फिर घाट उतार आगे उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के संस था जिनकी संख्या नब्बे थी युद्ध के लिए अग्रसर हुए उन्होंने यह शपथ लेकर यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले अर्जुन को सब ओर से घेर लिया भगवान ने उनकी परवाह उन पर करते हुए पीछा किया तब अर्जुन ने पहने बाणों से उनके सारथी धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी जमलोक पहुंचा दिया उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ हाथी तथा घोड़ो की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था उन्होंने पास आते ही शक्ति, अर्जुन ने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर तेरह सौ मतवाले हाथियों पर बैठे हुए म्लक्ष जाति की योद्वा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगी वे कर्णी नालिक नाराज तोमर प्राश शक्ति मूशल और भिंद की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगी तब अर्जुन ने तीखे भल्लो और अंध बाणों से मृक्षों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई तो बचे खुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुंचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गधा से नष्ट करने लगे उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर का प्रहार किया उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे हंडियों हंडिया टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आना करते हुए पृथ्वी पर गिर गए इस प्रकार दस पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए धर्व लगे महाराज उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि यमराज ही कालदंड लिए जहां आप पहुंचे हैं अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया गद सेना का संघार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे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 जो अर्जुन के बाणों से घायल नहीं हुआ हो उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए सब गांडी धारी के प्रहार को अपने लिए समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए सहायकों से बिन जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर भाग चले किंतु सहायता के लिए सूत पुत्र कर्ण को ही पुकारते रहे महाराज इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर कर्ण के रथ के पास गए वे संकट के अगार में डूब रहे थे उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत हो कर्ण की शरण में पहुंचे थे कर्ण ने देखा ये खून से लक्षपथ हो रहे हैं बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल है तो उसने तब उसने उसने उनसे कहा मेरे पास आ जाओ डरो मत इसके बाद कर्ण ने खूब सोच-विचार कर मन ही मन ही अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते-देखते पांचालों पर आक्रमण किया यदे पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गयी वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगी तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया अब वह पांचाल देशी राजकुमारों का नाश करने लगा उसने अंजलिक नामक बाढ़ मारकर जनमेजय के सार्थी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला फिर तथा सोम पर भल्लो की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए छह भाड़ों से धुष्ट दुम्न को बिंधा और उसके घोड़ों का भी काम तमाम किया इसी तरह सार्थकी के घोड़ो को नष्ट करके सूत पुत्र ने फेके राजकुमार अशोक का भी वध कर डाला राजकुमार के मारे जाने पर केके सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया उसने अपने भयंकर और मस्तक काट डाले वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा उधर जब कर्ण ने सातिकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसन्न ने तेज किए हुए सहायकों से सत्यजीत को ढक दिया इसके बाद सातकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी उसने सातिकी पर एक सत्र की शत्रु छोड़ा और कहा सैने अब तू मारा गया किन्तु कर्ण के इस बाण को श्रीखंडी ने काट दिया और उसे भी तीन बाणों से बिंध तब कर्ण ने दो छूरों से श्रीखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा छह बाणों से उसे भी बिंध दिया इसके बाद उसने धृष्ट के पुत्र पुत्र का का सिर से अलग कर कर दिया और एक सुत सुत सोम सोम को को भी घायल डाला सुत पुत्र ने का करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा उनके बहुत से घोड़े रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाण से आच्छादित कर दिया तब उत्तम जन्मेजय युद्धावन शिखंडी तथा धृष्ट ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भर कर कर्ण के सामने आए और उस पर की बात करने लगे इन पांचों ने कर्ण पर जोरदार हमला किया किंतु सब मिलकर भी उसे किस से गिराने में सफल न हो सके कर्ण ने उनके धनुष भजा घोड़े सारथी और पताका आदि को काटकर पांच बाणों से उन पांचों को भी बेंद डाला जिस समय वह बाणों से पांचारों पर प्रहार कर रहा था उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों से ही सारी पृथ्वी कर जाएगी। उसने शिखंडी को बारह उत्तमजा को और तथा को, को परूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्र ने वहा पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया तब पश्चात सातकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट डाला फिर कर्ण को भी घायल कर आठ बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को बिंद डाला तब कृपाचार्य दुर्योधन तथा तो ये चारों मिलकर सातिकी पर तीक्ष्म की वर्षा करने लगे जैसे चार दिग्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्य का युद्ध हुआ था उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ जल कुलभूषण ने अकेले ही लोहा लिया इतने में ही उक्त पांचाल महारथी पहन दूसरे रथों पर बैठ कर वहां और सात्की की घुड़सवार सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर उधर भटकने लगे वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ा कर गिर जाते और आत्त स्वर से चित्कार मिटाने लगते थे बहुते सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे